ओम ज्ञान चीमी रान शलाखया चुम थे नसुमती नंदन प्रभु का अनुरोध है कि मैं जो अभी कुछ दिन के पहले यूरोप से वापस आया था उसके बारे में कुछ कहना चशुमाती नंदन प्रभु का अनुरोध माई फ्रिचिन माई लाइफ इट्स अई लाइफ स्टोरी एक्चुअली इस जायशील प्रभुपाद पुस्तक में मेरा जीवन कृष्ण मतलब प्रभुपाद की कृपा प्राप्त करने के पहल है तो उसका पूरा वर्णन है इसमें जो दो तीन लाइन में तो मैं खुद था और अभी प्रवपात का खुद था हूँ उसके <laughs> अतिरिक्त बवना का कोई जरूरत नहीं है जो भी पाप किया था आए, मैं ऐसा संत नहीं था संत नहीं था और इतना बड़ा पापी भी नहीं था मैं एकदम सामान्य व्यक्ति था इसलिए वो पहले जो किया था और का कुछ भी जरूरत नहीं आफ्टरवर्ड आफ्टरवर्ड वर्ड ऑफ टू वर्ड था कृपा कैसे होते फर्श्चैथ्य देशों में तो लगभग नहीं लगभग नहीं सभी फश्चैथ्य देश यूरोप अमेरिका दक्षिण अमेरिका में कृष्ण भक्ति होते हैं बहुत रात यात्रा निकाल जाती और कृष्ण जन मार्च जन्माष्टमी तो कितना बहुत बहुत जाग में उद्यापित होते हैं हरिनाम संकित चंद यूरोप और अमेरिका के बड़े बड़े शहर में होते हैं सो इट्स गुड इट्स गोइंग ऑन और तेजी से होना चाहिए चैचन्य महाप्रभु का एक उपदेश है जिसको श्रील प्रभु बहुत जड़ दिए थे भारत भूमि थे मनुष्य जन्म जा जन्म सार्थक खड़े करो फरो उपका जिनका सौभाग्य है भारत वर्ष में मनुष्य के यूप में जन्म लिया है उनका कर्तव्य है कृष्ण भक्ति के द्वारा जन्म सार्थक बनाना और फर उप दूसरों का उदार करना का करना चाहिए बोले तो की मैं एक भारतीय हूँ और मैं इतना से किये था यदि वो सब भारतीय लोग मेरे जैसे किए थे तो पूरे संसार का उद्धार हो सकता आप हरी बोल बहु थे तो पूरे दुनिया में हरि बोल बहु सबको हरी बोल बोल हरिबो का मतलब तुम हरी बोल तो प्रौपद दुनिया जाके सबको हरी बोल तुम हरी बोल, हरि कृष्ण बो और सुखी रहो सब जाओ नैटिंग आप भक्तिष्ठ सर स्व ठाकुर ने कहा आप जब भगवत कथा परिवेशन करते हैं तो ऐसी भावना नहीं होना चाहिए कि मैं वक्ता हूँ और दूसरी श्रोता है मैं भागवत का अधिकारी हू ये अधिष्ठाता हूं तो वक्ता की भावना तो सब भक्ति साधना में जो भगजन सब कुछ जो करते तो दास्य भाव नहीं करते हैं। कौन है कौन योग्य है भगवत कथा परिवेशन करने के लिए कौन योग्य है उत्थम ऊपर का आसन में बैठने सबके सामने जो आपको ट्रीन से नीच मान जाते उनका आदि अधिकार है कृष्ण कथा बहुम कि मैं वक्ता हूं तो ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए मैं निमित्त मात्र हूं और मेरे द्वारा ये सब वैकुंठ कथा गौलोकवाणी आ रही है मूर्ख नीच क्षुद्रमु बिशो लालोस वैष्णव आज्ञा बोले करी ए क्षाह कृष्णदास का स्वामी वे महान महान भगवत परमहस वैष्णव हैं, है लेखक आपन दारे में ये लिखते कि मैं मूर्ख हूं नीच हू क्षुद्र हूं विषय लालास अर्थात में इंद्रिय सुख के लिए लालच हूं तो कैसे मैं चैतन्य चाय दिखता हूं मेरा कैसे साहस है मैं इतना पतित हूं तो कैसे मेरा साहस है इतनी उत्तम शास्त्र लिखना तो वैष्णव आज्ञा मेरा बहु है तो वैष्णव जन मुझको आदेश दिया इसलिए मैं लिखता हूँ आपन कोई योग्यता नहीं है ये इस प्रकार वैष्णव गुरु होते और फिर भी वैष्णव होते भक्ति श्री राम सस्व ठाकुर का एक वाचन है यदि कोई वैष्णव गुरु होता है तो गुरु होने से अवैषणव बन जाता है क्योंकि वैष्णव ट्रीन आपन को ट्रीन से नीच मान जाते और गुरु का मतलब उपदेष्ट शिलोपरा गुरु शब्द स्पिरिचुअल मास्टर ऐसे अनुवाद किया आध्यात्मिक प्रभु स्वामी तो वाइणाव का मतलब सब के सेवक तो कैसे स्वामी हो एंगे? तो इस गुरु होना का दायित्व कहन कहते हैं आपन गुरु का आदेश के अनुसार और आदि गुरु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आदेश जो परंपरा में आ रहा है जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश हमारा आज्ञा गुरु है ये थारे तो ये आज्ञा के अनुसार वैष्णवजन गुरु कार्य कर भी वैष्णव होते यदि कोई सोचते मैं गुरु हूं तो वो सोचने से गुरु नहीं होते लघु होते थुच होते इसलिए भक्ति और ठाकुर जो गुरु थे जो शिष्यों ग्रहण किए थे शिष्य बने हैं उनका एक वाचन है कि वैष्णव बुद्धि यही बुद्धिमान प्रतिष्ठा आशी हृदय दूषी होगा यदि मैं सोचता हूँ कि मैं वैष्णव हो तो मैं दम्बे खूंगा और इसका फल होगा की मैं नारक गामी होंगे हृदय दूषित होगा इस विचार से इसलिए ताई शिष्य थर्वदा नाल पूजा का इसलिए भक्तिना ठाकुर का संकल्प है कि मैं सदाइव तुम्हारा अर्थात उनका गुरु फाद के सेवक रहेंगे और किसी की पूजा ग्रहण नहीं करेंगे किसी के गुरु नहीं होंगे तो फिर भी गुरु थे और भक्ति श्री ठाकुर उस पर कहा कि मैं किसी के गुरु नहीं है और सब मेरे, सब मेरे गुरु है तो जो सबको उनके गुरु जैसे मानते हैं वही गुरु हो सकते हैं तो यही वैष्णव परंपरा का रहस्य है सोमनी भागवत कथा का गोवर्धन ने कुछ मतलब विदेश जाने के पहले राशि यात्रा के पहले लगभग एक महीना गोवर्धन में और सब विज्ञापन में बड़ो बड़ो बिल बोल अलग अलग कथा होते है इतने सारे हमेशा दो तीन बड़े कथा का आयोजन होते गोवर्धन वृंदावन है लेकिन उसपका की कथा से क्या होता है अवैषवमोखीर्णम पूथम हरि कथा मृतम श्रवणम नव कर्तव्य सार्थोचिष्ट यथा भयम सनातन गौस्वामी हमको चेतावने दिया कि जो अवैष्णव है जो वास्तव वैष्णव नहीं है जो लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए भागवत कथा कहते हैं तो उस प्रकार का कथा का कला का से मत सुनो वो कथा हरि कथा अमृत है अमृत का मतलब बहुत मधुर है और उससे अमृत मृत्यु नहीं होते हैं भगवत कथा सुनने से मृत्यु का पराजय होता तो भगवत कथा हरि कथा अमृत है अमृत ये शब्द का एक और अर्थ है दूध क्योंकि दूध का गुण ये आजकल वो पैकेट में वो दूध जो मिलते है वो उसका ऐसा गुण नहीं है लेकिन वास्तव दूध का गुण है तो अमृत जैसे है स्वाद मधुर है और उससे शारीरिक होते हैं दूध तो दूध है, और पीने से शरीर की पुष्टि होते हैं परंतु वो दूध से अगर एक साप कुछ लेते हैं वो उचिष्ट दूध साप का उचिष्ट दूध तो और आमृत होते हुए भी तो सब बीस चाई से बन जाता है और उसका फिन्ने से तो पुष्टि नहीं होगी तो, तो मार जाएगा, जाएगा। शिव की पुष्टि नहीं होगी तो विपरीत प्रभाव होगा तो इस प्रकार भगवत कथा जो लाभ भूज प्रतिष्ठ आशा युक्त जनम से श्रवण करने हैं तो सुखदेव को स्वामी की कथा सुनने से परीक्षित महाराज जैसे फल मिले तो वो फल नहीं मिलेगा शायद भौतिक पुण्य अर्जन होगा परंतु आ वो श्लोक क्या है श्रीमद् भागवतम ओ श्लोक्यागवत पुराणमल वैष्णवा नियम हंसम यस्म हंसम एक गीयत अत्र ज्ञान विराज युक्त नाम्यम आविष्त छृण सुपथन विचार परो विमुचंदर जो तो श्रीमद् भागवत वैष्णव प्रिय शास्त्र है इसमें परमहंस जन जो ज्ञान अनुभव करते हैं उसका वर्णन है और इससे ज्ञान विराग युक्त वैराग्य नैषाम होते हैं निष्काम होते हैं अर्थात श्रीमद भागवत सुनने से हमारा सब खर्म तो भक्ति योग बन जाते हैं तो इसलिए भागवत सुनना चाहिए ज्ञान से पूरी श्रद्धा से पाठ करना चाहिए विचार न बुद्धि लगा के ये विषय क्या है जो इस प्रकार भक्ति और वैराग्य युक्त होने से भगवत का अध्ययन करते है श्रवण करते हैं श्रवण मानन निदिध्यासन ध्यास करते हैं वही परम धाम प्राप्त होते भगवान का धाम जाते है श्रवण मानन निधि श्रवण मतलब भगवान श्रवण तो पूर्ण नहीं होते यदि मनन नहीं होते अर्थात वो विषय जो हम सुनते हैं उसका विचार करने चाहिए और निधि ध्यास आत्मसत करना है विदयांगम करना है तो वो श्रीमद् भागवत श्रवण करने से एक प्रकार लक्षण होगा कि सही श्रोता का जीवन में वैराग्य होगा भक्ति परेश अनुभावो विरक्तो अत्रत्र मतलब जिनकी भगवत स्फूर्ति होते हैं, जो भक्ति भावना मिलती है वो व्यक्ति का जीवन में स्फूर्त हो गया कि उसका भौतिक इंद्रिय इंद्रविलास के लिए कुछ रुचि नहीं है तो भागवत श्रवण करने से यदि ऐसे वो शुद्ध भक्ति अन्याबिलाशिता, शून्य उस मार्ग में कुछ भी उन्नति नहीं होती है तो वो भगवत श्रवण तो भगवत वाष्व भगवत श्रवन नहीं होती वाष भी भगवत कथा नहीं होती है तो क्या होते है तो पुण्य और पुण्य प्राप्त करने के लिए तो पुण्यशाली लोग इस कथा में सब श्रोता गए मुफ्त छाय का प्रबंध करते है तो कैसे भक्ति होगी शायद भगवान को पहले चाय अर्पण करते ही चाय करते मुझे मालूम है। साधु सावधान अगर साधु बन जाएगा तो सावधान को पृथ्वी बीते जो कथा धर्म नामे भगवत कहे था परिपूर्ण छे भगवत पृथ्वी थे चौथो खिचु भक्ति कहते है कि वो सब कुछ जो धर्म का नाम में चलते है तो सब छगव का द्वितीय श्लोक के अनुसार और शिल प्रभाव इस प्रगवाते चौथ कथा ये सब कथा जो चलते है सब छाव है हाँ वो सूर्य से भागवत कैथप धर्म को एकदम निष्काश कहते है लेकिन वो कैथ भागवत का नाम तो है कैथअप धर्म का प्रचा होती तो इससे बड़ा बड़ा कैथव क्या बोलते खूब नीति क्या है अंसरयामी महावीर स्वामी भगवत जैन जैन कथा के बहुत की भागवत की वाणी है अंसरयामी <्णीणा> <ने> गए। <गएंगा> महावीर जो छाओ मंत्र सीखा है भागवत से भगवत कथा के बीच राम कथा सचा सर्वधाम सम भाव सिख यदिख हो या, या बुद, बुद्धिस्ट हो या जो भी हो तो मुझको प्रणामी दो यही साल है चौथो मत चौथे तो हम चौथो मत चौथे पद का प्रचार नहीं करते हम भगवान श्री कृष्ण क्या चरम उपदेश के अनुसार प्रचार करते है इसमें हमारा विश्वास है पृथ्वी में बहुत बहुत कथा का है और सब बेकार है सब बदमाश है यानी इस प्रचार नहीं करते सर्वधमांत माम एकम शरण यही भगवत कथा है ये भगवान की स्वयं कथा है नहीं नहीं, नहीं। इसलिए प्रभुपाद पूरे दुनिया में प्रचार किए थे और उनका मेरा विश्लेषण है कि प्रभुपाद के दो मुख्य विषय पर प्रचार किए थे पहले है हम शरीर नहीं है हम आत्मा है हम सनातन है इसलिए वो सब और वो मुख्य प्रथम विषय है कि हम शरीर नहीं है और इसलिए हमारे सब प्रयत्न ये सब बड़ा बड़ा सभ्य था बड़ा गगन छुम्बी स्काई स्काई बिल्डिंग बनाना सब बेकार बिग बाज़ार और बजार ये सब बेका, सब बेकार सब कुछ इकोनॉमिक एडवांसमेंट आर्थिक सब बेकार <laughs> वो पहला विषय और दूसरा विषय क्योंकि पश्चात देशों में और आजकल भारत में भी लोग तो शास्त्र नहीं मानते भारत में हिंदू जनता तो खाली मौखिक विश्वास करते है शास्त्र में लेकिन वास्तव तो शास्त्र विश्वास नहीं अगर शास्त्र विश्वास था तो कैसे सही हार खोने में साई बाबा मंदिर है अगर शास्त्रीय विश्वास था या यदि ही कुछ भी शास्त्र ज्ञान था तो कैसे साई बाबा मंदिर इतना अधिक होता तो इसलिए प्रभुपा लॉजिकली लेकिन वो बाल वाला जो था अभी उसका बाल सब गिर गया वो बहुत ध्यान हो गया और ये ओरिजिनल साई बाबा वो, वो शेर दी उसका यास या अपजा बहुत बढ़ते है हरे कृष्ण गर्व से कहो हम हिंदू हरे कृष्ण तो प्रभुपात का दूसरा पॉइंट था मतलब तो लॉजिकली बुद्धि के द्वारा बुद्धि के द्वारा प्रभुपात इस प्रकार प्रचार किए थे की कि, we are all controlled, हम स्वन नहीं है हम सब एक महान शक्तिमान के अधीन है इसको स्वीकार करने चाहिए कोई नहीं चाहते है कि मैं मर हूंगा कि मेरा दांत का दर्द होगा ये मेरा भाव पक्का जाएगा तो हम नहीं चाहते है फिर भी होते है यही प्रमाण है कि हम कंट्रोल है हम नियंत्रित है निंत्र है स्वीकार करने चाहिए कि भगवान कौन भगवान कौन है वो वो बात बाद में आएगा तो पहले स्वीकार करना चाहिए कि निरंतर है ईश्वर है तो इस दो पॉइंट लेके ईश्वरी पूरा दुनिया नहीं प्रचार की वो गोपी लीला वो बाद में <laughs> तो पहले इंद्रियों को दमन करो पहले समझ लो मैं आत्मा हूँ मैं देह शरीर नहीं हूँ इंद्रिया मेरा श्रेय नहीं है तो यही सब समाप्त यही सब समझाने में शिल प्रो पर कितना ज्यालन घूम लिए थे गोपी लीला हमारे है लेकिन गोपी प्रवेश करने के पहले हमारा भौतिक भोग पूर्ण बंद करना चाहिए ऑल राइट वेल फिनिश्ड है अभी यस चाशोमाथी नंदन प्रभु बोलते है कि कल शाम को भी कथा भगवदगी कथा होगी मेरे द्वारा सब आमंत्रित है और प्रसाद का बंदोबस्त भी तो so, <ejütniscience> हैं कि आप लोग सत्संग छाड़ी खोई लो असथ बिलास लगे लो मोर खाण बंद प्रॉपर्टी उस आप सब लोग जैसा आए मुझको सत्संग है अगर आप नहीं आएंगे तो मैं क्या करूंगा <laughs> <laughs> मैं रुचि मिलता हूँ रुचा मिलती हूँ बड़ा आसन पर बैठने वाला मई बड़ा आसन पर बैठता हूँ तो मेरे मुंह से कुछ भगवत गीता का अभास आते हैं तो आप लोग जैसे मुझको आपका साधु संग दे दो महाराज ने संयास और जवानी है आज से बीस साल साल बीस साल पहले और विचार कर रहे हैं ऐसे जो सारक भक्त हैं उनका सन बहुत सुलभ होता है ऐसे भागव ने है कि सुखदेव गोस्वामी गृहस्थों तो के घर में जाते थे सिर्फ इतने समय के लिए जायज हो लेना चाहेंगे वो जल जनक क्यों जाएंगे सुर्ज गोस्वामी कहते थे कि हमारे भाग नहीं है कच्चे की क्या जरूरत है थी साल नहीं है कपड़े की क्या जरूरत है थी नहीं है गर्भवाना की क्या जरूरत है कस्मा बजन रिक वो जलसूर मदान था बुद्धिमान मनुष्य को मन में मदान व्यक्ति की उदाहरण करने की क्या जरूरत थी नहीं। so, जो आई एम सॉरी आई आई एम स्पीकिंग बट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दिस सिग्निफिकन्स ऑफ ये सत्संग का महत्व आप लोग हमसे तो हर संडे को सुनते हो लेकिन जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन समर्पण किया है भगवान के चरणों, में जो है जिसके जीवन में दूसरी कोई अभिलाषा नहीं है मिश्रण नहीं है उनकी वाणी जो निकलती है वो भगवान प्रेरणा देते हैं, वही वाणी निकलती। वो शब्द जो निकलते हैं वो कृष्ण के द्वारा प्रेरित होते हैं, तो ऐसे लोगों का संग हमको जब भी समय मिले जब भी हमको अवकाश हो तो लेना चाहिए इसलिए हम चाहते हैं महाराज को रिक्वेस्ट करते हैं सवेरे भी दो शाम को भी दो उसमें से दो चार शब्द हमारे काम में घुस जाए और वजह से नहीं निकल जाए <laughs> क्योंकि सौ शब्द में से नाइन्टी शब्द तो निकल जाएंगे दस शब्द रह जाएंगे सो देट विल आल्सो बी वेरी ग्रेट बोन मत्या नाम की मुताशिश भगवत संगी संघर्ष कुल याम लवे नापी न ना स्वर्गम ना पुनर्भवम स्वर्गलोक की प्राप्ति या मुक्ति जीवन मुक्ति भी भगवान के भक्तों के संग की तुलना में नहीं आ सकती मृत्यु लोक में सबसे बड़ा आशीर्वाद है शुद्ध भक्त का संग करना और शुद्र भक्त का मतलब है दूसरी कोई नहीं हम लोग दूसरी को अभिलाषा नहीं तो इसलिए आप जरूर बता कल और आपके हृदय में जो कुछ भी शंका है उसका समाधान भी कर सकते हैं क्योंकि कृष्ण कॉन्शियसनेस में ऐसा है कि कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार हो जहा कृष्ण तहा नहीं माया अदिकार कृष्ण सूर्य समान है जो व्यक्ति कृष्ण को अपने हृदय में अपनाता है उसको सब चीज स्पष्ट दिखती है क्लियर दिखती है तो वो स्पष्ट दर्शन कर सकते हैं भौतिक आध्यात्मिक सब चीजों का दर्शन कर सम्यक दर्शन थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच महाराज फॉर कमिंग इन एंड गिविंग अस एसोसिएशन एंड नाउ प्रसाद सबके लिए प्रसाद है कृपा करके और ये जिसको पुस्तक लेना है वो लीजिए आज तो महाराज के हाथों से मिलेगा जो लोग विकसित वक्त हैं उन लोगों को तो ये पुस्तक खरीदना ही चाहिए अपनी लाइब्रेरी के लिए जब भी जीवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ये रूपानु के विरूद्व सिद्धांत तो द्वान हारे और के सिद्धांतों के क्लियर कट सिद्धांत जिसने दिया हो भक्ति सिद्धांत बड़े बड़े आचार्यों के जो सिद्धांत थे उसको अपनी बीसवीं सदी के अनुरूप उन्होंने प्रस्तुत किया जैसे सिद्धि प्रणाली नाम की पद्धति थी वो शास्त्रों में समर्थित है लेकिन लोग लेकिन भक्ति महाराज ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि हमारे लोग की, की लायकत नहीं है सिद्ध प्रणाली की सिद्ध प्रणाली में गुरु अपना स्वरूप शिष्य को देते थे कि तुम वंजरी हो तुम दास हो लेकिन यह प्रणाली भक्ति सिद्धांत ने रिजेक्ट कर दी वो तो कहते हैं कि जो बुद्ध जीव है उसको ये सब बोलने का कोई फायदा नहीं न गुरु मुक्त है न शिष्य मुक्त है तो कैसे पता चलेगा उसका क्या स्वरूप है इसलिए जब विधि मार्ग से व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो अपने आप उसका स्वरूप का पराचय जब उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा ऐसे अनेक सिद्धांत है जो भक्ति सिद्धांश स्वस्थी महाराज ने प्रतिष्ठित किए जिसके कारण आज दुनिया भर में प्रचार हो रहा है भक्ति सिद्धांत स्वस्थी महाराज का ऐसा विस्तृत ग्रंथ अभी तक कोई न घोड़िया मठ में हुआ है न इस्कॉन हुआ इसलिए एनसाइक्लोपीडिया भक्ति सुदांश इट इज एक्चुअली अ एक ग्रेट ब्लेसिंग भक्ति सिद्धांत स्वस्ती महाराज के महाराज के ऊपर बहुत बड़े आशीर्वाद हैं कि उन्होंने ये सब संकलन किया और हमारे हमारे लिए प्रस्तुत किया एक सन्यासी हमारे इस्कॉन के हैं उन्होंने एक हफ्ते में पूरे तीन वॉल्यूम पढ़ लिए। लिये संबड़ी महानिधि स्वामी स्थगित होती चार दिन में उन्होंने पूरे तीन तीन वॉल्यूम पढ़ लिए। चार दिन महानिधि स्वामी और उन्होंने फिर महाराज के साथ चर्चा किया एक घंटा सब दूसरे विषयों अनेक भक्तों ने जिन जिन्होंने ये सब देखा वो सब महाराज को फोन करके बोलते हैं बहुत सुंदर है बहुत सुंदर इसलिए आप लोगों को अगर अमृत के अभिलाषी हैं रस के पिपासु हैं रसिक हैं तो ये लेना चाहिए भागवतम रसमालयम मुह रहो रसिका विभाग होता आई सॉद मिला हेट आई आयुर्द हरे कृष्ण